परमात्मा का स्मरण पर्व ज्ञानमय विवेदवाणी के स्वामी परम पिता परमात्मा प्रणव ध्वनी प्रेमी सज्जनों वेद मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं वेदमंत्रों का संदेश सुन के हमें क्या लाभ मिल सकता है क्या लाभ मिलना चाहिए वेदमंत्र हमारे लिए कब उपयोगी हो पाते हैं वेद का ज्ञान हमारे लिए कब हितकर हो पाता है इन बातों को वेद मंत्र स्वयं हमारे हित के लिए बता रहा है परमात्मा ने वेदवाणी का वेद ज्ञान का हमारे को उपदेश किया और वो हमारे लिए कैसे हितकारी होती है कैसे हितकारी हो सकती है इसका उपाय भी वेद मंत्र में परमात्मा ने बताया आज का मंत्र हमें यही उपदेश दे रहा है मंत्र है पाव का नह सरस्वती वाजे वाजिनी वती जम वस्तु धिया वसु ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त का दसवां है और महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में इसे आठवें क्रम पर रखा है प्रार्थना की जा रही है हमारे को या हमारे लिए तरस्वती अत्यंत प्रशंसनीय गुणों वाली ये वाणी वेद वाणी ज्ञान से भरी भी वाणी तरस का मतलब होता है प्रशंसा युक्त गुणों वाली सरस्वती सरस यानी प्रशंसा विभिन्न गुण उनसे जो युक्त है वेदवाणी प्रशंसा से गुणों से युक्त है वो सरस्वती पाव जो पवित्र स्वरूप है और पवित्र करने वाली है परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वेदवाणी स्वयं भी पवित्र रूप है शुद्ध है उसमें अविद्या अज्ञान नहीं है भ्रांति नहीं है शुद्ध है पवित्र है प्रशंसनीय गुणों से युक्त ये वाणी जो कि पवित्र है स्वयं अपने आप में पवित्र है और पावका वो पवित्र करने वाली भी है के पास वो वाणी जाएगी जिसके पास वेद का ज्ञान जाएगा उसे वो पवित्र करने वाली है ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है ईश्वर महक्षि ने यहां पर परमात्मा को संबोधन दिया हे वाक पते हे वाणी के पति चूंकि इसमें हम वाणी की प्रार्थना कर रहे हैं श्रेष्ठ वाणी की प्रार्थना कर रहे हैं वो वाक वेद वाक भी है और हम जिस वाणी का उच्चारण करते हैं वह वाणी भी वह वाक भी है दोनों का यहां पर ग्रहण होगा तो वेद रूप वाणी के जो पति हैं स्वामी हैं ऐसे परमात्मा से हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और वाणी चूंकि विद्या से जुड़ी हुई है ज्ञान से जुड़ी हुई है वाणी के माध्यम से वेदवाणी के माध्यम से और हम अपनी मनुष्यों की वाणी से बोल करके ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो कहा सर्व विद्यामय सब विद्या से युक्त परमात्मा वाणी का पति है और सब विद्याओं से युक्त भी है वाणी के साथ में विद्या का जुड़ा होना वाणी को श्रेष्ठ बना देता है प्रशंसनीय बना देता है और ऐसी वाणी ही सरस्वती कहलाती है जो वाणी विद्या से युक्त होती है वो वाणी सरस्वती कहलाती है इसलिए परमात्मा को महर्षि ने ये दो संबोधन दिए हे वाक हे सर्व विद्यामय सब विद्याओं से युक्त जो आप हो जिस प्रकार का संबोधन किया जाता है वो हमारी प्रार्थना से जुड़ा होता है हमारी भी यही कामना है वेद मंत्र के व्याख्यान में महर्षि ने इसी प्रकार की कामना रखी उस कामना से युक्त होकर के ही वही संबोधन परमात्मा को दिए गए हैं हम श्रेष्ठ वाणी चाहते हैं और वो वाणी विद्या से युक्त हो पवित्र हो ये भी चाहते हैं इसलिए ये दोनों संबोधन दिए तो हे वाक्पते पते सर्व विद्यामय परमात्मन न हमारे लिए हमारे को सरस्वती आपकी वाणी आपका ज्ञान हमारी ये वाणी पावका जो कि पवित्र स्वरूप है वो हमें पवित्र करने वाली हो जाए वेद में पवित्र ज्ञान है वेद का ज्ञान पवित्र है और उससे हम पवित्र हो सकते हैं हम उससे पवित्रता की कामना कर सकते हैं लेकिन क्या मात्र वेद को पढ़ने से हम पवित्र हो जाएंगे हमें उसके लिए और क्या करना होगा उसके लिए इस वेद मंत्र में संकेत किया तो पाव का नह सरस्वती ये सरस्वती हमारे लिए पवित्र करने वाली हो जाए ये पवित्र वाणी हमें पवित्र करती है। कैसे तो उसके लिए एक बात बताई वाजे भी अन्नादि के साथ में वाज अन्न के नामों में भी पढ़ा गया है और बल के नामों में भी बल के साथ अन्नादि के साथ में वेद ज्ञान पवित्र करने वाला तब हो सकता है जब हमारे पास में अन्नादि साधन भी हो अन्नादि साधनों को छोड़ करके केवल वेद ज्ञान में जो लग जाएगा केवल उसको पढ़ने सुनने में लग जाएगा तो पवित्र करने वाली नहीं बन पाएगी अर्थात हमें अन्न आदि का ध्यान रखते हुए अन्न के ग्रहण का ध्यान रखते हुए कैसे बनाया जाए कैसे खाया जाए कैसे उससे शक्ति प्राप्त की जाए बल को प्राप्त करते हुए अन्नादि साधन हो और हमारे अंदर बल भी हो ये वेदवाणी निर्बल लोगों को पवित्र नहीं कर सकती जो प्रयत्नशील नहीं है जिन्होंने बल का संचय नहीं किया है उनको ये वैसा लाभ नहीं दे सकती क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं होती है। वेद पवित्र है उसमें पवित्र ज्ञान है लेकिन उससे हमें लाभ तब मिलेगा जब हम अन्न आदि बलों से युक्त हो उसकी भी साधना हमें रखनी है तो ये वेदवाणी वाजे भी अन्न बल आदि के द्वारा अन्न बल आदि के साथ में रहते हुए वाजिनी वती बलवती होती है वाक पवित्र है वेदवाक पवित्र है लेकिन वो बलवती कब होगी वेदवाक का बलवती होने का मतलब है वो व्यवहार में आ जाए हमारे जीवन में आ जाए ये उसका बल है यदि शास्त्र में वो पवित्रता विद्यमान है शब्दों में हमने सुन भी ली है वहीं तक सीमित है अब ये बलवती नहीं होगी वाजिनी नहीं होगी इसलिए महर्षि लिखते हैं वाजिनी का सर्वोत्तम क्रिया विज्ञान युक्त हो जाए जो वेदवाक है वेद के जो उपदेश हैं वो सबसे उत्तम क्रिया से युक्त हो यही उसकी बलवत्ता है वो क्रिया में आ जाए आचरण में आ जाए समाज राष्ट्र में व्यवहार में आ जाए विश्व में वैसे ही गतिविधियां होने लग जाए ये उसकी बलवत्ता है हम चाहते हैं कि वो वाजिनीवती हो जो वेद ज्ञान शास्त्रों में है जो वेद ज्ञान विद्वानों के मस्तिष्क में है हमने सुना है वो बलवान हो जाए वो वाक वाजिनीवती हो जाए सर्वोत्तम क्रिया से युक्त हो जाए उसके अनुरूप क्रियाएं हो जाए और दूसरी बात कही विज्ञान युक्त हो जाए वेद मंत्रों में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमने प्राप्त किया यथावत ये अभी विज्ञान नहीं बना है यह भी हमने केवल वैसा का वैसा सुना है केवल वैसा का वैसा जाना है ये अभी तक हमारे में उतना ही है जितना सुना है वही ज्ञान विज्ञान कब बनेगा जब उस हम चिंतन करेंगे जब वो क्रिया से युक्त होगा जब वो व्यवहार में आएगा तो उससे संबंधित बहुत बातें हमें पता लगती चली जाएंगी और उसी में से विज्ञान निकल करके आ जाएगा तो ये वेदवाक वाजे भी अन्न और बल आदि सामर्थ्य से युक्त होकर के वाजिनीवती बलवती होती है बलवती हो जाए अर्थात हम इसको क्रिया से युक्त कर दे मनन चिंतन विचार के द्वारा अनुभव के द्वारा इसको विशेष बना दे विज्ञान बना पाजे भी, वाजिनी वती ये कहते हुए परमात्मा ने हमें ये उपदेश दे दिया है संकेत कर दिया है कि वेदवाक भले ही कितनी पवित्र हो ये कितनी ही पवित्र करने वाली हो लेकिन अन्न बल आदि के बिना यदि रहेगी तो ये पवित्र करने वाली नहीं हो सकती ये क्रिया से युक्त नहीं होगी तो ये बलवती नहीं हो सकती और ये विशेष चिंतन मनन से अनुभव से युक्त नहीं होगी तो भी बलवती नहीं बन सकती इस वेद वाक को पवित्र करना है हमें इससे अपने को पवित्र करना है तो इस रीति से चलना होगा और क्या उपाय है ये वाक पवित्र है और हमें पवित्र कर दे तो कहा यज्ञ वस्तु यज्ञ का एक अर्थ होता है कर्म कर्म की इच्छा से युक्त हो ये जो हमने जाना है वो हमारे कर्म से युक्त हो जाए मुझे ये करना है मुझे ऐसा बनना है कर्म की इच्छा से युक्त जब ये होती है तब ये वाजिनी बनेगी और इसका दूसरा अर्थ महर्षि ने जो किया यजम अर्थात सर्वशास्त्र बोध और पूजनीय तम आपके विज्ञान की वस्तु कामना युक्त हो इस वाणी का प्रयोग हम करें जो वाणी हम बोलते हैं वो किस लिए कि सब शास्त्रों के बोध से युक्त हो जाए जितने भी शास्त्र हैं जो कि के, के द्वारा कहे गए हैं ज्ञानियों के द्वारा अनुभव वालों के द्वारा लिखे गए हैं कहे गए हैं वे सब शास्त्र शास्त्रों का ज्ञान मात्र नहीं वैसे लिखते हैं सर्व, शास्त्र बोध युक्त हो जाए उनका बोध हमारे अंदर आ जाए वो शास्त्र किस ओर संकेत कर रहे हैं वो शास्त्र किस समझ को हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं शास्त्र की दृष्टि क्या है वो हमारे अंदर आ जाए पानी का प्रयोग हम मात्र शास्त्र के पठन पाठन के लिए भी कर सकते हैं शास्त्र को हम स्मरण कर लेते हैं शास्त्र को वाणी से दोहरा देते हैं मंत्रों को श्लोकों को सूत्रों को हमने स्मरण किया वाणी से हमने सुना पढ़ा और वाणी से ही हम उसको बोल भी देते हैं। लेकिन इससे वो शास्त्र बोधयुक्त नहीं हुआ है शास्त्र तो प, हमारे को अधिकत हुआ है हमने उनके वाक्यों को शब्दों को पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा अर्थ भी जान लिया लेकिन उसका प्रयोजन क्या है तात्पर्य क्या है वो बोध हमारे अंदर आ जाए हमारी वाणी ऐसी हो हम वाणी का प्रयोग शास्त्र के बोध को पाप पाने के लिए करें मात्र शास्त्र को अधिकत करने के लिए नहीं तब ये वाक हमें पवित्र करने वाली होगी ऐसे विद्यालय महाविद्यालयों में गुरुकुल में बाल्यकाल में शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करने की प्रवृत्ति हो जाती है कि जिससे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए अच्छे अंक आ जाए लोगों के सामने प्रस्तुति हो कि इसने इस शास्त्र को जान लिया है पूरा स्मरण कर लिया है यह प्रारंभिक चरण है यह भी आवश्यक है इतने मात्र से यह वाणी हमें पवित्र करने वाली नहीं होती है बोध का तत्व वहां आवश्यक है कहना क्या चाह रहे हैं प्रयोजन क्या है मूलपात क्या है वो समझ हमारी बन जाए तो ये वाणी यज्ञम सर्वशास्त्र बोध ये एक बात कही और दूसरी कही पूजनीय तम आपके विज्ञान की वस्तु कामना युक्त हो हम वाणी का प्रयोग करें तो इसलिए कि सब शास्त्रों का बोध हमें आए और जो पूजनीय तम आप हैं यानी परमात्मा आपके विज्ञान की कामना वाली हो तो परमात्मा पूजनीयतम है सर्व ज्ञान मय है उसका विज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए परमात्मा जैसे सब संसार को यथावत जानता है वैसा ज्ञान मुझे हो जाए इस कामना वाली ये वाणी रहे हैं अध्यम मनुष्यों के ज्ञान को भी हम प्राप्त करते हैं लेकिन परमात्मा का भाव क्या है परमात्मा का विज्ञान क्या है ये हमें पता लगे ये भावना सदा बनी रहे जब पानी का प्रयोग इस भावना से करेंगे तो ये सरस्वती ये यश को देने वाली होगी ये पावका ये पवित्र करने वाली होगी हम सबको पवित्र करेगी पावका सरस्वती वाजे भी वाजिनी वस्तु और एक बात कहें धिया वसु ये वसु बसाने वाली हमारा खजाना कैसे बनेगी वसु कहते हैं बसाने वाले जो हमारे को व्यवस्थित कर देते हैं हमें आधार प्रदान करते हैं हमारा हित करते हैं वो बसाने वाले होते हैं हम बस जाते हैं तो व्यवस्थित हो जाते हैं बाधाओं से रहित होते हैं वाणी हमें वसु बसाने वाली कब बन जाएगी ये हमारी निधि संपत्ति कैसे बनेगी तो कहा धिया बुद्धि के साथ में धी के साथ में ये हमें बसाने वाली बनेगी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग भी यहां पर करना है अपनी बुद्धि को भी साथ में रखना है परमात्मा सर्वज्ञ है उसने सर्वज्ञता का ज्ञान अपनी सर्वज्ञता से युक्त दोष रहित ज्ञान वेदों में दिया है ये ठीक है लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सरस्वती पाव का वेदवाक हमें बसाने वाली नहीं बनेगी हमारे लिए वो कल्याण नहीं कर सकती हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग भी वहां पर करना है और वो बुद्धि का प्रयोग किस रूप में उसे समझना है उसके रहस्य को ज्ञात करना है मूल बात को पकड़ना है ये उचित है ये हम अपनी बुद्धि से लगा लगा करके देखेंगे तब वो हमारे अंदर जाएगी तब वो हमारे अंदर वास करेगी तब वो हमारी निधि बनेगी वेदादि शास्त्रों के प्रति ऋषियों के प्रति उनके ग्रंथों के प्रति कितनी भी भक्ति श्रद्धा हो और खूब हम पढ़ रहे हैं उसे अधिगत भी कर लिया है पढ़ा भी रहे हैं लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो वो हमारी वैसी निधि नहीं बनेगी जो हमें पवित्र करने वाली होगी स्मरण कर के पूरा शास्त्र अंदर बुद्धि में बैठा लिया बोल सकते हैं लिख सकते हैं वो भी एक तरह की निधि है लेकिन वो पवित्र करने वाली नहीं बनेगी इस सारा ज्ञान पवित्र करने वाला तब बनेगा जब हम अपनी बुद्धि से उसकी विवेचना भी करेंगे नहीं ये ठीक है हम खुद समझेंगे और तब वो हमारी अपनी निधि बन जाएगी क्योंकि वो हमारी समझ से आई है हमारी बुद्धि से आई है हमें स्वीकार्य हो गई है अब ये हमारी निधि बनेगी नहीं तो शास्त्रों को अपनी बुद्धि में हमने बैठा भी लिया है रख लिया है ये हमारी निधि नहीं बन पाए हैं वो निधि जो हमें पवित्र कर दे इसलिए वेद मंत्र में कहा धिया वसु वो बुद्धि के द्वारा हमारी निधि बनेगी और परमोत्तम बुद्धि के साथ में वो हमारी धी बनेगी तो यहां परमात्मा से दो तरह की प्रार्थना की गई एक वाणी की वाणी हमारी अच्छी हो और वो वाणी विज्ञान से युक्त हो ज्ञान से युक्त हो बल से युक्त हो धी से युक्त हो दोनों की कामना की गई इसीलिए संबोधन में महर्षि ने लिखा हे वाक पते सर्व विद्यामय परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा आपकी कृपा से ये सब हमारे को हो हमारा प्रयत्न तो है ही लेकिन परमात्मा से भी प्रार्थना की जा रही है आपकी कृपा भी बनी रहे और मैं आपके निर्देश के अनुसार चलते हुए इसे पाऊं तो आपकी कृपा मुझे मिलेगी ही और ये ज्ञान ये सरस्वती मुझे पवित्र करने वाली हो जाएगी और यही हमारा लक्ष्य है मैं सी अंतिम वाक्य लिखते हैं जिससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो और हम महापांडित्य युक्त हो ये हमारी मूर्खता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं होता है न्यूनता होती है और वो ज्ञान हमने प्राप्त भी कर लिया लेकिन अभी बोध से युक्त नहीं है बुद्धि से युक्त नहीं है यह भी हमारी मूर्खता ही कहलाती है क्योंकि वो सारा ज्ञान वो सूचनाएं मस्तिष्क में ले तो ली हैं लेकिन उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी मूर्खता है हमारे घर में अन्न है और हम खा नहीं रहे हैं ये हमारी मूर्खता है और भूख से तड़प रहे हैं घर में पानी है लेकिन पी नहीं रहे हैं और प्यास से तड़प रहे हैं ये हमारी मूर्खता ही तो है तो ये वाक विज्ञान से युक्त हो बल से युक्त होते हुए कर्म में लगते हुए बुद्धि से युक्त होते हुए आए तो यह हमारी मूर्खता को दूर करने वाली होगी इससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो जाए मूर्खता का लेष भी नहीं रहे सारी मूर्खता नष्ट हो जाए और हम महापांडित्य युक्त हो जाए पांडित्य यही है कि उसका हम लाभ ले लें ये वो पांडित्य नहीं है कि शास्त्रों को आदि से लेकर अंत तक लगातार सुनाए जा रहे हैं जब जो कहे वो श्लोक उपस्थित है मंत्र उपस्थित है सूत्र उपस्थित है उसका शाब्दिक अर्थ भी उपस्थित है ये पांडित्य अलग पांडित्य है ये अलग पांडित्य है महा पांडित्य से युक्त वो पांडित्य तब है जब वो हमारे लिए हितकारी हो जाए हम उसका लाभ लेने लगते हैं। परमात्मा से मंत्र में प्रार्थना की गई वाणी भी हो वेदवाक भी हमें प्राप्त हो और वो बलवती हो हमें पवित्र करने वाली बन जाए हम अपनी पवित्रता के लिए वेद के पास जा रहे हैं हम अपनी पवित्रता के लिए वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं ये लक्ष्य हमारे मन में सदा बना रहे कामनाओं को भावनाओं को रखते हुए प्रभु को स्मरण करेंगे ओम का उच्चारण